यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वे वेद गृणो तस्मे तत्मु प्रकाशम मु वै प्रपद्ये ओम शांति शांति शंकराचार्यवं बादरायनम पुनः पुनः भगवरो गुरात्मे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 फिर जीव तथा ईश्वर का एक ही आत्मा में औपाधिक भेद का निरूपण किया और ये बताया जब तक यह एक अद्वितीय आत्मा में जीव ईश्वर भेद बुद्धि बनी रहती है तब तक संसार भी है जब ये भेद बुद्धि नहीं रहती तो संसार भी नहीं रहता है तो कार्य कारण भाव का निश्चायक होता है अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार अन्वय सहचार करते हैं तत्सत्वे, तत्सत्वम व्यतिरिक सहचार कहा जाता है तद अभावे तद अभाव इसमें तत्सत्व में तत्शब्द का अर्थ है कारण सत्वे का अर्थ है विद्यमान होने पर तो कारण के विद्यमान होने पर तत्सत्व इसमें तत्का अर्थ है कार्य सत्वम का अर्थ है विद्यमान रहता है यानी कार्य कारण के रहने पर ही होता है यदि कारण हो तो कार्य अवश्य होगा और कारण न हो तो फिर कार्य भी नहीं होता है तद अभावे में तत्का अर्थ है कारण तो कारण का अभाव होने पर कार्याभाव व्यतिरिक सहचार कहलाता है सह, अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार को माना जाता है कार्य कारण भाव का साधक और इन दोनों में से कोई भी एक व्यभिचार हो जाए तो माना जाता है कार्य कारण भाव का बाधक अन्वय व्यभिचार कहा जाता है कारण हो लेकिन कार्य ना हो तो अन्वय व्यभिचार और कारण न होने पर भी कार्य का होना व्यतिरिक व्यभिचार माना जाता है इस प्रकार ये अन्वय व्यभिचार व्यतिरिक व्यभिचार अन्वय व्यभिचार कब माना जाएगा कारण हो लेकिन कार्य न हो रहा हो तो अन्वय व्यभिचार और कारण हो और कार्य भी हो तो वहार कारण न हो और कार्य भी न हो तो व्यतिरेक सहचार कारण न हो और कार्य हो जाए तो व्यतिरेक व्यभिचार तो जब तक जीव ईश्वर भेद बुद्धि रहेगी तब तक संसार जन्म मरणादि रूप संसार निवृत्त नहीं होता रहता ही है का इसमें फिर कारण कौन हुआ और कार्य कौन हुआ जीव ईश्वर भेद बुद्धि कारण है और उस कारण के रहने पर जन्म मरणादि संसार रूप कार्य का होना अन्वय सहचार कहलाएगा या अन्वय व्य कहलाएगा हम इसे अन्वय सहचार कहेंगे कि अन्वय व्यविचार कहेंगे अन्वय सहचार कारण है और कार्य भी हो रहा है और ये जीव ईश्वर भेद बुद्धि न हो तो जीव का जन्म मरणादि संसार भी नहीं होता है तो इसे क्या कहा जाएगा व्यतिरेक सहचार कारण नहीं है कार्य भी नहीं हो रहा जीव ईश्वर भेद बुद्धि नहीं है तो भी जन्म मरण हो जाए संसार रहे तो इसे कहा जाएगा व्यतिरेक विचार। लेकिन यहां अन्वय सहचार तथा व्यतिरेक सहचार ही है ये देखा जाता है जो जीवन मुक्त है उनमें जीव ईश्वर भेद बुद्धि रूप कारण का अभाव होने से कार्य जो जन्म मरण आदि रूप संसार है वो भी नहीं होता है तो कारणाभावे कार्याव ये अन्वय व्यतिरिक सहचारी रहा और अज्ञानी में जीव ईश्वर भेद बुद्धि रहती है इसलिए अज्ञानी का जन्म मरण भी होता रहता है जन्म मरणादि रूप संसार भी अविवेकी का विद्यमान है ये हुआ अज्ञानी हो जाएगा अन्वय सहचार का दृष्टांत स्थल अन्वय सहचार जीव ईश्वर भेद बुद्धि रूपी कारण के रहते हुए जन्म मरणादि रूप कार्य हो रहा है इसे दिखाने के लिए कौन उदाहरण बनेगा अविवेकी अज्ञानी और जीव ईश्वर भेद बुद्धि रूपी कारण का अभाव होने से जन्म मरणादि रूप संसार का अभाव रूप व्यतिरिक्त सहचार के लिए उदाहरण होगा ज्ञानी विवेकी जीवन मुक्त तो तत्व बोध में भगवान भाष्यकार जिसे जीवन मुक्त कह रहे हैं उसे गीता के द्वितीय अध्याय में किस नाम से कहते हैं स्थित प्रज्ञ और जिसे स्थित प्रज्ञ द्वितीय अध्याय में कहा उसी को बारहवें अध्याय में ज्ञानी भक्त के रूप से कहते हैं और जिसे ज्ञानी भक्त कहा गया उसी को त्रिगुणातीत भी कहते हैं गुणत्र भाग योग नामक अध्याय में गुणत्रय विभाग योग नामक अध्याय कौन से ग्रंथ में आता है चौदहवे ग्रंथ में हा यह पूछा कि कौन से ग्रंथ में आता है तो उसका उत्तर होगा गीता में और कौन सा अध्याय है तो अध्याय है अध्याय का नाम इस नाम वाला अध्याय कौन से ग्रंथ में है गीता में है गुणत्रय विभाग योग नाम वाला अध्याय और वो कौन सा है तो चौदावाध्याय उसमें त्रिगुणातीत कहा गया है जीवन मुक्त को ही तो जीवन मुक्त का लक्षण पूछा गया कि जीवन मुक्त कह इस लक्षण को सदृष्टान्त बताते हुए भगवान भाष्यकार ने अन्वयी दृष्टांत बताया व्यतिरे की दृष्टांत बताया अन्वय व्यतिरे की दृष्टांत बताया तीन प्रकार का दृष्टांत होता है ना के केवल अन्वयी केवल व्यतिरे की अन्वय व्यतिरे की तो किस प्रकार का दृष्टांत बताया है हा अन्वय व्यतिरे की हुँ? नहीं केवल व्यतिरे की का मतलब जैसा दृष्टांत में है उससे विपरीत तो दृष्टांत में होगा तो दृष्टांत में क्या है कि जैसे दृढ़ बुद्धि ज्ञानी अज्ञानी की देहादि अनात्म वस्तु में रहती है इतने उसमें दृष्टांत है जितनी दृढ़ बुद्धि याने अहम अभिमान अज्ञानी का रहता है अनात्मा पंचकोशों में कहो या शरीर त्रय में कहो वैसा ही दृढ़ अभिमान यदि ज्ञानी में रहेगा देहादि में नहीं अपितु आत्मा में तो वो हो जाएगा उस समय उसे कहा जाएगा अनवय दृष्टांत और देहादि में इसकी आत्मबुद्धि नहीं होती है ज्ञानी की तो उसमें व्यतिरिक दृष्टांत तो अन्वय व्यतिरिक उभय रूप भी कहा जा सकता है तो जितनी दृढ़ आत्मबुद्धि अज्ञानी की देहादि में होती है उतनी ही दृढ़ आत्मबुद्धि हो जाए अपने वास्तविक स्वरूप में मैं असंग हूं सच्चिदानंद रूप हूं स्वयं प्रकाश हूं अंतर्यामी हू और चिदाकाश हूं ऐसा दृढ़ निश्चय जिसका है उसे कहा जाएगा विवेकी जीवन मुक्त और अविवेकी जाएगा देहादी में आत्मा वान को आगे है आपका ये जो प्रश्न जीवन मुक्त कह इसी के उत्तर के रूप में आगे वाला वाक्य भी आ रहा है ऐसे अर्जुन का तो प्रश्न था स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा एक श्लोक में चौवनवे श्लोक में पचपनवे श्लोक से लेकर के बहत्तरवे श्लोक तक स्थित प्रज्ञ के लक्षण ही बताते गए ना ऐसे यहाँ जीवन मुक्त कह दो शब्दों से जीवन मुक्त का लक्षण पूछा गया भगवान भाष्यकार कुछ वाक्यों से जीवन मुक्त का लक्षण बता रहे हैं तो उनमें और एक लक्षण बताते हुए कहा जा रहा है कि ब्रह्म वाह इति अपरोक्ष ज्ञाने न निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तो जीवन मुक्त तो जीवन मुक्त का ये भी एक लक्षण है निखिल कर्मबंध विनिर्मुक्तो जीवन मुक्तः ये जीवन मुक्त का लक्षण है निखिल शब्द का अर्थ है समस्त संपूर्ण तो संपूर्ण जो कर्म उसे कहा गया निखिल कर्म संपूर्ण कर्म को अरे कर्म ही क्या है बंधन है कर्म है तो कर्म का फल भोगने के लिए जन्म अवश्य लेना होता है यदि कर्म का संसर्ग स्वयं के साथ होगा तो जो मान रहा है कि यह कर्म मैंने किया है ऐसा कर्तृत्व अभिमान कर्म में है जिस और साथ में इसका फल मैं भोगूंगा फलोपभोग की इच्छा से किया हुआ जो कर्म और वो एक दो नहीं है असंख्य जन्मों से अनेक कर्म किए हैं ये सब कर्म अभी तक जिनका फलों भोग हुआ नहीं है और वर्तमान में जो फल भोगने के लिए फलोन्मुख हुए हैं फल भोगवाने के लिए वो प्रारब्ध कर्म इन दोनों से अतिरिक्त बाकी समस्त कर्म ये क्या होता है यानी ये प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्म और वर्तमान में जो किए जा रहे हैं वे कर्म इनसे अतिरिक्त समस्त कर्म वो संचित कर्म कहे जाएंगे और उन संचित कर्म रूप बंधन से जो रहित है और, और क्रियामान कर्म के रूपी बंधन से भी रहित है और प्रारब्ध तो भोग से ही शांत होता है इसलिए जीवन मुक्त महापुरुषों में भी देखा जाता है सबका सब जितने भी जीवन मुक्त हैं जीवन एक जैसा नहीं होता सभी जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति अलग अलग होती है जीवित काल में उनके कार्यक्रम संघात के सामने उनका अपना अपना जो अलग अलग प्रकार का प्रारब्ध है वह अलग अलग प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित करता है राजा जनक भी जीवन मुक्त है सुखदेव जी भी जीवन मुक्त है लेकिन सारा वैभव राजा जनक के पास है जीवन मुक्ति में कोई अंतर नहीं दोनों के और सुखदेव जी भी जीवन मुक्त हैं लेकिन वे रहने के लिए अपनी कुटिया भी नहीं बनाते एक परण कुटी भी नहीं ऐसे उद्धुत वेश में रहते हैं और उनका संपूर्ण राज्य है तो ये अनुकूलता प्रतिकूलताए जो दिख रही है जीवन मुक्त के दोनों जीवन मुक्त हैं कोई गृहस्थमय है कोई सन्यासी है कोई निवृत्ति प्रधान है कोई प्रवृत्ति प्रधान है व्यासादी जीवन मुक्त है लेकिन व्यास प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति का उद्देश्य अलग होने पर भी प्रवृत्तियात्मक प्रारब्ध है तो इस प्रकार ये प्रारब्ध कर्म तो परिस्थितियों को ज्ञानी के जीवन में लाएगा लेकिन वह जीवन मुक्ति में विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा प्रारब्ध से आई हुई जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से यदि आसक्त होगा अनुकूल परिस्थिति में आसक्त प्रतिकूल परिस्थिति में उद्विघ्न तो माना जाएगा कर्मबंधन में है लोगों को दिख रहा है अनुकूल प्रतिकूल प्रारब्ध ज्ञानी का लेकिन ज्ञानी को उस अनुकूल परिस्थिति के साथ भी और प्रतिकूल परिस्थिति के साथ भी संसर्ग बुद्धि से न बनने के कारण असंगो अहम ये जो दृढ़ निश्चय है वह ढीला नहीं पड़ता यदि थोड़ा भी शिथिलता होगी थोड़ी भी वो निश्चय शिथिल हो जाएगा तो फिर उसे जीवन मुक्त नहीं कहा जाएगा दृढ़ अपरो से इसमें दृढ़ जोड़ा है ना मतलब तो किसी अनात्म वस्तु में जड़ वस्तु में सामर्थ्य नहीं है कि उसकी चिदाकाश में जो मय के रूप में सुस्थिर हुई बुद्धि है उसे थोड़ा हिला दे, वो जीवन मुक्त है पूर्व वाक्य में यही बताया गया था ना, जैसे रावण की सभा में अंगद का पैर अंगद ने गाड़ दिया कौन कहा कि इसको तुम हिला करके दिखाओ कोई भी तुम में से दूसरा कोई तो हिला नहीं पाया रावण स्वयं आया वो भी नहीं हिला सकता था लेकिन उस समय पैर अंगद ने स्वयं ही उठाया कहा मैं तो सेवक हूं जिसका उसके पैर पकड़ रहे हो अच्छा होगा मेरे स्वामी के ही पैर पकड़ लो तुम्हारा कल्याण हो जाद के पैर के तरह अपने चिदाकाश स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप में दृढ़ आत्माभिमान जिसका हुआ है वह जीवन मुक्त है और वो जो असंग स्वरूप है सच्चिदानंद उससे बुद्धि हट करके प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की गई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के साथ यदि अन्वित होगी जुड़ेगी तो माना जाएगा बुद्धि को प्रारब्ध ने प्रभावित किया लेकिन ऐसा होता नहीं है एक बार अध्यास बाधित हुआ तो हमेशा के लिए बाधित ही रह जाता है ना फिर वह सत्य प्रतीत नहीं होता सत्य प्रतीत न होने से जैसे अज्ञानी को आई हुई परिस्थितियां सत्य प्रतीत होती है और वह हर्ष विषाद रूपी विकारों से विकृत होती है उसकी बुद्धि और उन हर्ष विषाद रूप विकारों से विकृत बुद्धि में आत्माभिमान करने वाला स्वयं अपने आप को हर्ष तथा विषाद युक्त समझता ऐसा ज्ञानी का नहीं होगा इसलिए उतने अंश में माना जाता है प्रारब्ध भी ज्ञानी को अपने फल में तथा स्वयं में सत्य सत्य बुद्धि उत्पन्न नहीं करा सकता तो वो भी निवृत्त जैसा ही है कोई हो लेकिन अपना फल न दिखाए तो उसका होना न होना एक जैसा ही हुआ ना तो प्रारब्ध जीवन मुक्त का है लोगों को दिख रहा है कार्यक्रम संघात लेकिन वह कार्यक्रम संघात में तादाद में अभिमान न करने के कारण ज्ञानी की बुद्धि प्रारब्ध से कार्यक्रम संघात के सामने उपस्थित किए हुए फल में परिस्थिति में संलग्न नहीं हो रही यानी सत्य बुद्धि नहीं कर रही है सत्यत्व का आरोप उसमें नहीं होगा जैसे अज्ञानी का होता तो एक प्रकार से प्रारब्ध भी उसमें आ गया फिर और क्रियमान कर्म कहा जाता है ज्ञानोत्तर काल में होने वाला कर्म उस कर्म का भी संबंध ज्ञानी के साथ नहीं बनता ज्ञानी जिस उपाधि के द्वारा कर्म किया जा रहा है उस उपाधि में तादाद में अभिमान करके यदि कर्म करता है तो फिर उसमें अहंकरोमी यह अभिमान होने से कर्म का लेप होता है ये माना जायेगा वाज्ञानी में होता है लेकिन कर्म होते समय भी शरीर इंद्रिय मन के द्वारा ज्ञानी कभी यह अभिमान नहीं करता कि मैं कर रहा हूं शरीर इंद्रिय में उसका तादात्य न होने से अभी तो ज्ञानी का निश्चय क्या होता है तो गीता के पांचवे अध्याय में भगवान ने कहा गुणा गुणेशु वर्तंत इति मजते गुणा यानी कार्यकरण संघाता ये कार्यकरण संघात जो है ना कार्य यानी स्थूल शरीर ये भी गुण ही है कि नहीं अनात्म पदार्थ में ऐसी कोई अनात्म वस्तु नहीं है जो त्रिगुणात्मक न हो सभी का सभी त्रिगुणात्मक है इसलिए स्थूल शरीर भी त्रिगुणात्मक है तो उसे गुणाहा इस शब्द से लिया गया स्थूल शरीर रूप से परिणत हुए गुण और करण शब्द से सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में आ गए पांचो ज्ञानेंद्रिया पांचो कर्मेंद्रिया पांचो प्राण मन बुद्धि ये करण शब्द से कहा जाएगा तो कार्य यानी स्थूल शरीर करण यानी सूक्ष्म शरीर और इनका संघात यानी समूह और इसमें इस तादात्म्य अभिमान जिसका है वह तो गुण शब्दित इस कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं शास्त्रीय और शास्त्रीय वो मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान करके सज्जते वो आसक्त तो होगा और ज्ञानी तो गुणा गुणेशु वर्तनते इसमें गुणेशु इस सप्तमेंत पद का अर्थ है कार्यक्रम संघात के व्यापार या शास्त्रीय अशास्त्रीय ये वो भी त्रिगुणात्मक ही है ना क्रिया तो अनात्मा है अनात्मा जो भी है वो त्रिगुणात्मक है तो इसलिए गुणेशु शब्द से लेना शरीर से होने वाली शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रिया शारीरिक त्रिगुणात्मक व्यापार सात्विक शरीर का व्यापार वेदांत स्वाध्याय में बैठना गंगा स्नान करना आ, आ, पूजा पाठ आदि करना जप ये सब जो है शास्त्रीय यानी सात्विक शारीरिक क्रिया हो गई ना ऐन्द्रिय क्रिया है सत्यवदन आदि ये सात्विक क्रिया शास्त्र ने बताई हुई तो ऐसे मानस आत्मचिंतन आदि रूप व्यापार सात्विक तो ऐसे राजस भी होता तामस भी होता है गीता के अठारहवे अध्याय में ये सब क्रियाओं के भी सात्विक राजस तामस भेद बताया है ना वो सब उनको लेना गुणेशु शब्द से तो गुणा यानी कार्यक्रम संघाता गुणेशु वर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते प्रवर्तन का अर्थ है क्रिया की निष्पत्ति होती है इंद्रियों से शरीर से मन से बुद्धि से इंद्रियों की ए, ए, क्या नाम तत्तद व्यापार रूप क्रियाएं हो रही है ऐसा मत्वा मत्वा का अर्थ है दृष्ट्वा देख करके वो देख रहा है जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं लेकिन अपने आप को बोलने वाले मेरे दृष्टा तो समझोगे लेकिन मैं बोल रहा हूं ऐसा अभिमान तो नहीं होगा ना आपका स्रोत्र इंद्रिय में तादाद में होने से हम सुन रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं एक स्वाध्याय करा रहा है तो स्वाध्याय जो करा रहा है उसके स्वाध्याय करता दृष्टा है वो करा रहा हम देख रहे हैं ऐसा अनुभव करेंगे ऐसे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अपने अपने व्यापार कर रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं ये निश्चय रहेगा किसका ज्ञानी का जीवन मुक्त का इसलिए ज्ञानोत्तर काल में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से होने वाले जो गुण शब्दित तो व्यापार है क्रियाएं हैं उन्हें कहा जाएगा क्रियमान कर्म और उस क्रियमान कर्म के साथ न सज्जते आसक्त नहीं होता संबंध नहीं करता मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं करता तो इस प्रकार सभी कर्मों से असंग ही हो जाता एक प्रकार से संचित कर्म का तो दाह हो जाता है क्रियमान कर्म का अलेप होता है और प्रारब्ध कर्म के द्वारा उपस्थित की हुई परिस्थितियों के साथ यानी फल के साथ आसक्त नहीं होता तो माना जाएगा प्रारब्ध से भी प्रारब्ध रूप बंधन से भी विनिर्मुक्त है उन परिस्थितियों से होने वाले सुख दुख से अपने आप को सुखी दुखी मानेगा यानी भोक्ता मानेगा तो प्रारब्ध कर्म रूपी बंधन में बद्ध है ये माना जाएगा इसलिए यहां पर कहा गया कि निखिल कर्म बंध तो निखिल से समस्त कर्म लीजिए और उन समस्त कर्म बंध, कर्म रूपी बंधन से जो विनिर्मुक्त हैं रहित हैं विनिर्मुक्त शब्द का अर्थ है रहित किस रहित तो बंधन से बंधन क्या है तो निखिल कर्म तो निखिल कर्म रूपी बंधन से जो विनिर्मुक्त है वह जीवन मुक्त है कहा कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हुई कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला कौन है तो मुक्ति दिलाने वाले साधन को बताया गया अप्रोक्ष ज्ञाने नृतीयांत पद से कर्म बंधन से विनिर्मुक्त हुआ अपरोक्ष ज्ञान से परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है ना परोक्ष ज्ञान होता है श्रवण मनन से और फिर यदि विपरीत भावना है तो निधि करना होता है निधि ध्यास से विपरीत भावना नामक अपरोक्ष ज्ञान की प्रतिबंधक दूर हो जाती है विपरीत भावना का ही दूसरा नाम है अशुभ संस्कार अशुभ वासना अशुभ संस्कार का स्वरूप है अनात्मा देहादि का आत्मरूप से संस्कार वो यदि दृढ़ है तो श्रवण मनन से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मी बोध को अप्रोक्ष नहीं होने देते अशुभ संस्कार वह निवृत्त होते हैं निधिध्यासन से निवृत्त होते का मतलब शिथिल होते हैं उनका तनुकरण किया जाता है इसलिए एक तनुमानसा नाम की ज्ञान की सात भूमिकाओं में साधन भूमिका है सात भूमिकाएं ज्ञान की कौन सी कौन सी हैं शुभेच्छा शु, विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावनी तूर्यगा इन सात ज्ञान की भूमिकाओं को यानी अवस्थाओं को कहा जाता है ज्ञान की सात भूमिकाएं और ये जो सात अवस्थाएं हैं इनमें से तीन हैं साधन अवस्था और चार हैं है अवस्थाएं तीन शुरू वाली साधन भूमिकाएं कहलाती है शुभेच्छा इसमें शुभ शब्द का अर्थ है परमात्मा मोक्ष ब्रह्म आत्मा इन नामों से कहा जाता है जिसे उसके लिए शुभेच्छा में शुभ शब्द का प्रयोग है और शुभ यानी मोक्ष उसकी इच्छा उसे दूसरे शब्दों से क्या कहेंगे मुमुक्षा मुक्त होने की इच्छा <coughs> ये शुभेच्छा है यह फल नहीं है ये साधन है इच्छा मुक्त होने की इच्छा को भगवान ने गीता में भी ज्ञान के साधन के रूप से बताया है ना कहा पर तेरहवे अध्याय में ज्ञेय स्वरूप का निरूपण करने से पहले गेय स्वरूप को जो जान सकता है उसके लिए ज्ञान के 20 साधन बताए हैं तेरहवे अध्याय के सातवें श्लोक से लेकर के ग्यारहवें श्लोक तक 20 साधन बताए हैं पहला अमानित्वम अदंभित्व से शुरू करके ग्यारहवे श्लोक का अंतिम है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञानार्थ का अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान का फल वो कौन है ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति मोक्ष तो उसे कहा जाएगा तत्व ज्ञानार्थ और उसका दर्शन दर्शन का मतलब उसको पाने की इच्छा यह अर्थ करिए उसको भूलना नहीं कभी तत्व ज्ञान के अर्थ को भूलना नहीं है हम भूल किसको जाते हैं जिसको पाने की इच्छा शिथिल रहती है हमारा उद्देश्य तो है लेकिन मुख्य उद्देश्य जो नहीं बना है उस, उसे फिर भूल जाते हैं और जो हम अपने बुद्धि से सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य यह है तो उसे फिर भूलते नहीं हैं उसे हमेशा याद रखते हैं वही हमेशा उसका स्मरण रखना एक प्रकार से तत्व ज्ञानार्थ दर्शन है वही शुभेच्छा है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम शब्द से शुभेच्छा को बताया है वो एक साधन भूमिका है और दूसरी साधन भूमिका है विचारणा विचारणा शब्द का अर्थ है श्रवण मनन श्रवण का अर्थ क्या होता है सुनना सुनना मात्र श्रवण है सभी श्रवण कर रहे हैं अभी यहां बैठे हुए सब सुन रहे हैं श्रवण का लक्षण है वेदांत अर्थ का वेदांत के तात्पर्य निर्णय अनुकूल वेदांत का विचार वेदांत का तात्पर्य जिस अर्थ में है उस अर्थ के ज्ञानानुकूल विचार को श्रवण कहा जाता है इसलिए श्रवण विचार है किसका विचार वेदांत में वेदांत श्रवण का अर्थ निकलेगा वेदांत यानी उपनिषदें उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय जो ब्रह्मात्म एकत्व हैं जीव ईश्वर अभेद है उसके ज्ञानानुकूल उपनिषद वाक्यों का विचार ये श्रवण कहलाएगा वेदांत वाक्यों का विचार उसे विचारणा शब्द से गा विचारणा से दो को लेना श्रवण को श्रवण भी विचार हुआ और मनन फिर जो श्रवण से तात्पर्य निश्चय कर लिया है। उसमें कुतर्कादि जो अन्य प्रमाणाभाषादि हैं प्रमाण के साथ तो वेदांत तात्पर्य का कोई विरोध नहीं है वेदांत समन्वय का लेकिन जो ऊपर उपरी दृष्टि से प्रतीत हो रहे हैं प्रमाण होते नहीं है प्रमाण प्रमाणाभास है अन्य प्रमाण जैसे दिखते हैं अरुण प्रमाणाभासों के द्वारा जो वेदांत का तात्पर्य निश्चय हमने श्रवण से किया उस निश्चय में संशय हो सकता है निश्चय का अवरोधक संशय उत्पन्न हो सकता है परमे विषयक संशय कि वेदांत का तात्पर्य अद्वैत में नहीं हो सकता जीव ईश्वर एक दूसरे से अभिन्न नहीं हो सकते भिन्न ही हैं इत्यादि भेद सिद्ध करने के लिए जो विरोधी के द्वारा प्रमाणाभास दिखाए जाते हैं उन प्रमाणाभासों में प्रमाणाभाषत्व सिद्ध करने वाली जो युक्तियां और जीव ब्रह्म के अभेद को अभिन्नता को सिद्ध करने वाली जो युक्तियां वेदांत अर्थ अनुकूल तथा वेदांत अर्थ प्रतिकूल जो युक्तियां हैं उनसे वेदांत अर्थ की के विपरीत अर्थ निकालने वाले का निराकरण प्रतिकूल युक्तियों के द्वारा और अनुकूल युक्तियों के द्वारा वेदांतार्थ का सिद्ध होना सिद्ध करना इस चिंतन को कहा जाता है मनन ये भी एक प्रकार से मानस व्यापार प्रधान विचार है श्रवण में तो मानस व्यापार के साथ साथ इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, रूपी बाह्य इंद्रियों का भी सहयोग लिया जाता है और मनन के लिए तो स्वयं ही वेदांत अर्थ की साधक युक्तियां तथा वेदांत विरोधी अर्थ की बाधक युक्तियों से वेदांत अर्थ का ही दृढ़ीकरण करने वाला करने वाली युक्तियों से चिंतन ये मानस व्यापार है ये मनन है इन दोनों का नाम है विचारणा साधन अवस्था और तनु वो है निधि तनु शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म तनुमानसा का अर्थ है मन को आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वस्तु है स्वयं आप आत्मा से सूक्ष्म दूसरा कौन है आत्मा से सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है इसलिए उपनिषदे बताती हैं अणोहो अनियान वह अणु से भी अनियान है कहा अनियान कहा जाता है सूक्ष्म से समान रूप से सूक्ष्म कई एक पदार्थ है उन में से अधिक सूक्ष्मता जिसमें है सूक्ष्मता की पराकाष्ठा जिसमें है उसे कहा जाता है अनियान तो अनात्म वस्तु में आकाश भी सूक्ष्म है लेकिन आकाश से भी सूक्ष्म है यह परमात्मा आत्मा और उस आत्मा का ग्रहणशील हमारा मन बन जा आत्मग्राही बन जा तो मन में इतनी स्थूलता आ गई कि अनात्मा जो संसार है उसका एक जन्म नहीं दो जन्म नहीं असंख्य जन्मों से ग्रहण कर रहे हैं ना हम वो ग्रहण करते करते एक प्रकार से इतना वह स्थूल बन गया मन का अभ्यास है जैसा सोचोगे वैसा ही वो बन जाता है अपने चिंतनीय जो विषय होता है उसके गुण दोषों से युक्त होता है तो संसार अनात्म पदार्थ स्थूल है और उन स्थूल संसार का चिंतन करते करते यह भी स्थूल ग्राही बन गया और धीरे धीरे धीरे धीरे सूक्ष्म पदार्थ का चिंतन करते करते उसमें सूक्ष्मता आ जाती है और सबसे सूक्ष्म माना जाता है आत्मा को और निधिध्यासन माना जाता है अनात्मा मात्र का आत्म रूप से परित्याग पूर्वक केवल सच्चिदानंद स्वरूप जो अनियान वस्तु है उसी का मैं के रूप में ग्रहण प्रयत्न पूर्वक ये निधिध्यासन है यहां से शुरुआत करते अभ्यास करते करते करते ये अभ्यास जैसा जैसा परिपक्व होता जाएगा तो मन में सूक्ष्मता आ जाती है वह उसका स्थूलपना कम होता है क्योंकि चिंतन का विषय सूक्ष्म पदार्थ है तो फिर उसकी स्थूलता हट जाएगी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी और मन को सूक्ष्मतम सुक, जो परमात्मा है तद ग्रहणशील बनाने की प्रक्रिया का नाम है तनुमानसा वो है निधि वो भी साधन है उससे जब वो सूक्ष्म बन जाता है विपरीत भावना को या अशुभ संसार को चले जाता है अशुभ संस्कार है अशुभ है संसार अनात्म पदार्थ और उनके संस्कारों को कहा गया अशुभ संस्कार वो शुभ संस्कार से मिटेंगे शुभ संस्कार है सच्चिदानंद का मय के रूप में संस्कार वो निधि ध्यान से दृढ़ होता जाता है और जब शुभ संस्कार दृढ़ होगा तो अशुभ संस्कार को या विपरीत भावना को दूर हो जाएगी वह विपरीत भावना दूर होने पर ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई विलंब नहीं लगता यदि कोई भावी प्रतिबंध बुद्धि में नहीं है तो जैसे ही निधिध्यासन परिपक्व होता है शुभ संस्कार अशुभ संस्कार से प्रबल होते हैं तो तत्वसी वाक्य से तत्वसी वाक्या मै के रूप में प्रकट हो जाता है ऐसे साधक के बुद्धि में इसलिए भगवान ने गीता में कहा तेजा एवाकंपाथ अहम् अज्ञानजम तम नाशा आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन ज्ञानदीपिन भास्वता ज्ञानदीप उनके अंतकरण में प्रकट होता है ज्ञान का मतलब तत्वशी वाक्य से हुआ अहम ब्रह्मास्मि यह अपरोक्ष साक्षात्कार यह सत्वापत्ति है चौथी भूमि का वहां पर अपरोक्ष ज्ञान होगा और उस अपरोक्ष ज्ञान से कर्मबंध विनिर्मुक्त हो जाता है तो ये जो कहा न कि कर्म अपरोक्ष ज्ञाने न निखिल कर्म कर्मबंध विनिर्मुक्त जीवन मुक्त तो इस अप्रोक्ष ज्ञान से उस अप्रोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या है तो कहा ब्रह्म अस्मी ब्रह्म अहम अस्मि इसमें ब्रह्म में एवकार जुड़ गया ये वकार व्यावर, व्यावर्तक होता है व्यावर्तक का मतलब हटाने वाला व्यावर्तन कहते हैं हटाने को व्यावर्तक कहते हैं हटाने वाले को तो ये वार हटा रहा है किसको उपाधिभूत जो पंचकोश कोश कहो या शरीर त्रय कहो समिवेष्टि अनात्मा रूप जो उपाधि मात्र है उस उपाधि मात्र को अहम वृत्ति के आलंबन के रूप में हटाने वाला है ये वकार। एक प्रकार से निरूपाधिक आत्म स्वरूप को बताने वाला ब्रह्म है फिर निरूपाधिक अनुपाधिक ब्रह्म का स्वरूप क्या है असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रभ द्वैतवर्जित यही वो निरुपाधिक ब्रह्म है ब्रह्म का अपना निजी स्वरूप उपाधि के बिना तो उपाधि का व्यावर्तक है एवकार लक्षार्थ मात्र का ग्राहक तत्पद का जो वाच्यार्थ है उसमें तो उपाधि भी है और चैतन्य भी है ये वार कहता है कि उपाधि को छोड़ दो जो बचा चैतन्य मात्रा है वो है असंग सच्चिदानंद, और उसे ही वही मैं हू जैसे अज्ञानी मैं मनुष्य ही हूं मैं फलाने का पुत्र हूं फलाने का शिष्य हूं फलाने का गुरु हूं यही अभिमान रखता है ना हमेशा इसको भूलता नहीं है ऐसे मैं ब्रह्म ही हूं ये व का अर्थ है ही का मतलब दूसरा नहीं दूसरे का व्यावर्तक है तो ब्रह्म व अहम अस्मि अस्मि यानी हूं अहम यानी मैं वो मैं कौन तो लक्ष्यार्थ को बताने के लिए अहम शब्द का प्रयोग है और ब्रह्मेव इन दो शब्दों का प्रयोग है तत्पद लक्षार्थ को बताने के लिए तो त्वपद लक्षार्थ और त्वपद लक्षार्थ तत्पद लक्षार्थ मात्र रूप है ये जो दृढ़ निश्चय इसका नाम है अप्रोक्ष ज्ञान और इस अप्रोक्ष ज्ञान से निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्ता कि समस्त कर्म रूपी बंधन की निवृत्ति किससे होगी कर्मबंध से, हो कर्म से रहित तो कराने वाला साधन कौन सा है तो अप्रोक्ष ज्ञान उस अप्रोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या है तो ब्रह्मे वाहमस्मी ये है अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप ये ज्ञान समस्त कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है और इस प्रकार समस्त कर्म बंधन से जिसे मुक्ति मिल गई लेकिन शरीर विद्यमान है उसे कहा जाता है जीवन मुक्त ये जीवन मुक्त का लक्षण बताया ये ज्ञान का दृष्ट फल कहलाता है जीवन मुक्ति ज्ञान का दृष्ट फल है <coughs> और अदृष्ट फल क्या है विधेयुक्ति वर्तमान दृष्ट और अदृष्ट में क्या अंतर है दृष्ट कहा जाता है इसी जन्म में आप जिसका अनुभव कर रहे हो उस फल को कहा जाएगा दृष्ट फल वर्तमान शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा वर्तमान शरीर में रह करके ही जो हम सुख दुख भोग रहे हैं वो माना जाता है दृष्ट फल। उप्रारब्ध का फल है दृष्ट फल वर्तमान में और ज्ञान का फल है अज्ञानी प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से होने वाले सुख दुख का अनुभव करता है का मतलब प्रारब्ध का दृष्ट दृष्टफल होगा और ज्ञानी का प्रारब्ध भी ज्ञानी के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां लाएगा और जिस कार्यक्रम संघात के सामने अनुकूल प्रतिकूलता पर प्रतिकूल रूप परिस्थिति आई है उस कार्यक्रम संघात में सुख दुख होंगे लेकिन ज्ञानी उस कार्यक्रम संघात को तादात में अभिमान न होने से मैं नहीं समझ रहा जैसे दूसरे का अनुकूल प्रारब्ध उसके सामने अनुकूल परिस्थिति लाता है वो सुखी दिखता है हम देखते हैं कि सामने वाले का पुण्य इस समय उसे फल दे रहा है बड़ा सुखी व्यक्ति है लेकिन हम नहीं अनुभव करते कि मैं सुखी हूं सुखी व्यक्ति को देखने वाले हम है और एक व्यक्ति दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो ये देखते हैं कि इसका पापात्मक प्रारब्ध इसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति लाया उससे बिचारा बड़ा दुखी है दयालुअतकरण यदि दया हमारे अंदर है दया है तो एक बिचारा दया दुखी है इस समय ऐसा अनुभव करते उसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन मैं दुखी हूं ये अनुभव नहीं करते ना ऐसे अपनी जो उपाधि है जीवन मुक्त की शरीर इंद्रिय मन बुद्धि उसमें प्रारब्ध अनुकूल प्रतिकूलताएं लाएगा उससे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में सुख दुख होंगे लेकिन ज्ञानी का उसमें तादात्म्य अभिमान न हो करके ज्ञानी तो उसका भी दृष्टा है ना अपनी उपाधि का भी साक्षी है तो साक्षी भाव में रह करके देखेगा कि यह शरीर भी अन्य शरीरादि के तरह सुखी दुखी हो रहा है तो लेकिन प्रभावित नहीं होगा इसलिए निखिल कर्मबंधक विनिर्मुक्त हो जाएगा इस अपरोक्ष ज्ञान से तो ब्रह्मी ते अप्रोक्ष कर्म बंध भी निर्मुक्त जीवन मुक्त तो निखिल शब्द का अर्थ है समस्त समस्त का अर्थ है कई एक है कर्म का कर्म के प्रकार तो पूछा जा रहा है कि कर्माणि कति विधानी विधा शब्द का अर्थ का प्रकार अकर्थ है कितने तो कति विधानी कर्माणी का अर्थ है कर्म कितने प्रकार के हैं कर्म के प्रकार कितने हैं ये कर्माणि कति विधानी का निकलेगा तो कर्माणि कति विधानी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कर्माणी त्रिविधानी कर्म तीन प्रकार के हैं कर्माणी त्रिविधानी संति संति यानी है है वो तीन प्रकार कौन कौन है तो बताया आगामी आगामी को ही दूसरा नाम है क्रियमान एक आगामी कर्म यानी ज्ञानोत्तर काल में होने वाला कर्म और संचित पूर्व जन्मों में किया हुआ जो अभी तक फल नहीं दे पाया हमें वह कर्म संचित कर्म अभी तक किया तो है लेकिन फलों फलोपभोग जिस कर्म का नहीं हुआ वो संचित और प्रारब्ध क्या है तो कहते प्रारब्ध है आ, वर्तमान जन्म में फल देने के लिए जो संचित में से ही कुछ आया हुआ कर्म है जिसका फल इसी जन्म में मात्र भोगना है वो है प्रारब्ध कर्म तो इस प्रकार ये आगामी संचित प्रारब्ध भेदेना प्रारब्ध भेदे त्रिविधानी कर्माणी सन्ती ये लगाना अब एक एक कर्म का अलग अलग लक्षण बताया जा रहा है आगामी कर्म किसको कहते हैं संचित कर्म का क्या लक्षण होगा तो प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं ये सब पूछा जाएगा उनका उत्तर आएगा तब जा करके जीवन मुक्त का जो ये लक्षण बताया है निखिल कर्मबंध विनिर्मुक्त जीवन मुक्त है। ये पूरा समझ में आएगा निखिल कर्मबंध विनिर्मुक्तता ताको समझाने के लिए कर्म के प्रकार बताने पड़ रहे हैं और वो सब प्रकार के कर्म से रहित जीवन मुक्त कहलाता है। ओम कैलाता ओ पूर्णमद पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य